आध्यात्म ब्राह्मण सर्ग रामण अयोध्या सुखस्न दुख दुखसन सुखम दैमेतजूंघं दिनरात्रिवत सुखमध्ये सिंध दुख दुखमध्ये सिख दून संयुक्त तस्माद् प्रोचते जलपंकवत तस्मा धैर्य नद्वांसोपत्तिसो ना मुह्य भावना सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है ये दोनों ही दिन और रात्रि के समान जीवों से अलंगनी है सुख के भीतर दुख और दुख के भीतर सुख सर्वदा वर्तमान रहता है ये दोनों ही जल और कीचड़ के समान आपस में मिले हुए रहते हैं इसलिए विद्वान लोग सब कुछ माया ही है इस भावना के कारण इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति में धैर्य रखकर हर्ष या शोक नहीं मानते गुहलक्ष्मण योर एवं भासोर्वमल नभ बभूवराम शरण पृष्ठात सहवाच शीघ्र सुदृढ़ नवमानलय मे सखे श्रुवा राम से वचन निषादाधिपतिगुह स्वयमें दृढ़ा नावाम आलिनाय सुलक्षणाम स्वामीन्नाताम नौका सीतया लक्ष्मण न च गुह और लक्ष्मण की इस प्रकार बातचीत करते करते आकाश में उजाला हो गया तब रामचंद्र जी ने सावधान सावधानपूर्वक आचमन कर प्रातः क्रिया की और बोले मित्र शीघ्र ही मेरे लिए एक सुदृढ़ नौका लाओ राम के ये वचन सुनकर निषाद राजगु स्वयं ही एक सुलक्षण संपन्न सुदृढ़ नौका ले आए और बोले सामिन सीता और लक्ष्मण के सहित नाव पर चढ़िए वाहे ज्ञात भीषाधम अहमे वाहित तथेति राघव सीता आरोप्य शुभलक्षणाम गुहशंब्य स्वयं चारोत्युत आयुधा दीन समारोप्य लक्ष्मण अपने जाति भाइयों के साथ मैं स्वयं इसे सावधानी पूर्वक चलाऊँगा तब रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कह प्रथम शुभ लक्षणा सीता जी को उस पर चढ़ाया फिर गोह का हाथ पकड़कर कर श्री अच्युत भगवान रघुनाथ जी स्वयं चढ़े तदनंतर अपने आयुधादि को रख श्री लक्ष्मण जी नौका रूढ़ हुए गुहस्ता सहित स्वयं गंगा मध्य गता गंगा प्रार्थया जानकी देवी गंगे नमस्तभ्यम निवृत्ता वनवासतः नाबीण सहिता हम ताम लक्ष्मण न पूजय यद्युक्ता परकूलम तौ शनैरु जगमतु तब गुह अपने जात भाइयों के सहित स्वयं नौका चलाई जिस समय नाव गंगा जी के बीच में पहुँची तब जानकी जी ने गंगा जी से प्रार्थना की देवी गंगे मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ वनवास से लौटने पर मैं राम और लक्ष्मण के सहित तुम्हारी पूजा करूँगी इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वे शनय शनय पार उतरकर आगे चलने लगे